पहुंचते पहुंचते काफी रात हो चुकी थी अब तक विक्रांत को काफी जोर की भूख लग रही थी रेस्टोरेंट में और चोट की वजह से भी उसमें बाहर जाने की बजाय खाना ऑर्डर करने का सोचा तो विक्रांत ने आज शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर किया अब विक्रांत पैसे वाला हो चुका है तो उसकी अमीरी झलकनी तो चाहिए ही ना खुद को अमीर फील करवाने के लिए आज विक्रांत ने कुल पांच हजार चार सौ साठ रूपये का खाना बाहर से ऑर्डर किया था खाने में कुछ डिश तो ऐसी भी थी कि जिनका विक्रांत ने कभी नाम भी नहीं सुना था खाना खाने के बाद डकार मारते हुए वो अपने कमरे के बाहर लॉबी में बैठकर बीयर घटक रहा था इसी वक्त विक्रांत को अपने प्यारे कुत्ते शेरलोक होम्स की याद आ गई विक्रांत घर में अकेले रहते हुए उसे बहुत याद कर रहा था विक्रांत ने तुरंत ही मोनिका को वीडियो कॉल करके मिस्टर महेश यानी शेरलोक का हालचाल लेने लग गया महेश का पैर अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था काफी हद तक वो अब सही से चलने लग गया था मोनिका ने बताया कि अभी उसे बिल्कुल ठीक होने में कुछ और दिन लग सकते हैं। और तब तक मोनिका उसे लेकर अपने पापा के घर ही रुकी रहेगी जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर उसे वापस लेकर आएगी विक्रांत ने बीच में महेश के इलाज और उसकी देखभाल के लिए मोनिका के पास पैसे भी भेजे थे हालांकि मोनिका किसी भी हालत में पैसे लेने के लिए राजी नहीं हो रही थी अभी विक्रांत बियर पी ही रहा था अचानक से उसका फोन बज पड़ा विक्रांत ने फोन उठाकर देखा तो पता चला कि यह नैना की कॉल थी विक्रांत ने फोन उठाया तो नैना ने उससे कहा कि वो कल बारबेक्यू प्लान कर रही है उसने लोनावला के पास किसी नदी के किनारे पर बारबेक्यू पार्टी करने का प्लान बनाया हुआ था नैना ने विक्रांत को कहा कि वो सुनिधि जतिन और राघव को भी इन्वाइट कर ले उधर से टीम बीस से उसने देव और अमित को भी इन्वाइट कर दिया था नैना का इन्विटेशन पाकर विक्रांत बहुत खुश हुआ उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नैना उसे यूं फोन करके पार्टी के लिए इनवाइट करेगी कहां नैना कभी विक्रांत का चेहरा देखकर जल उठती थी कहां आज वो विक्रांत को खुद ही पार्टी के लिए बुला रही थी विक्रांत ने नैना का फोन कटते ही तुरंत ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें राघव जतिन सुनिधि और देव को भी एड किया सभी को अगले दिन के प्रोग्राम के बारे में बताते हुए इन्वाइट भी कर दिया उस वक्त ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था किडनेपिंग केस सोल्व हो चुका था और मंजूर सचदेवा की मर्डर केस की जाँच के लिए स्पेशल टीम बना दी गई थी सो so, हर कोई तुरंत ही छुट्टी मनाने के लिए तैयार हो गया था सभी ने प्लान फिक्स कर लिया था की अगले दिन सुबह नौ बजे ऑफिस के सामने सब लोग मिलेंगे और फिर वहाँ ऐसी नैना के बताए हुए जगह आरोप बार बेक्यू पार्टी के लिए जायेंगे पूरा प्लान फिक्स करने के बाद विक्रांत फाइनली सोने की तैयारी करने लगा अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण विक्रांत के चेहरे पर पड़ी उसकी नींद आज विक्रांत बहुत हैप्पी फील कर रहा था उसे उम्मीद थी कि आज अदृश्य शक्ति द्वारा उसे कोडवर्ड के रूप में पानी दिया जाएगा। क्योंकि पानी का मतलब लड़की से था और विक्रांत आज का दिन नैना के साथ स्पेंड करने वाला था उसे पूरी उम्मीद थी कि आज उसके और नैना के रिश्ते में थोड़ी और करीबी आ जाएगी इसी उत्सुकता उसने तुरंत ही अदृश्य शक्ति के दिए हुए कोडवट को खोल दिया लेकिन जैसे विक्रांत को कोडवर्ड मिला उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा उसका शरीर थर थर लगा दिमाग सुन्नुसा हो गया आज उसने उम्मीद की थी कि उसे कोडव में पानी शब्द मिलेगा लेकिन उसे कोडवड़ में पृथ्वी और चंद्रमा मिला हुआ था पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर विश्राम कर रही है अंधेरा छाने वाला है अनहोनी करीब है जहरीले फूलों से दूर रहें। इस कोडवट के मिलने से विक्रांत बहुत परेशान था परेशान से ज्यादा वो काफी डरा हुआ था क्योंकि इससे पहले उसे पृथ्वी कोडवट सिर्फ दो बार ही मिला था पहली बार जब उसे पृथ्वी कोडवड़ मिला था तब उसे किडनेपिंग केस के बारे में पता चला था और जब दूसरी बार उसे ये कोडवर्ड मिला था तब टीम लीडर मंजू ससदेवा के मर्डर की खबर सुनने में आई थी इसलिए विक्रांत इस कोडवर्ड से बहुत डरा हुआ था उसे आज भी किसी बड़ी अनहोनी के होने की आशंका थी विक्रांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आज उसने नैना और अपने दूसरे दोस्तों के साथ में लोनावला जाने का प्लान बनाया हुआ था और आज ही ये पृथ्वी कोडवर्ड एक बार के लिए तो विक्रांत ने सोचा कि आज का प्लान कैंसिल ही कर दे लेकिन फिर उसके मन में आया कि अब सब लोग रेडी हो चुके हैं कुछ तो अपने घर से निकल भी चुके होंगे अब तुरंत प्लान कैंसिल करोगे तो उन लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा और फिर कैंसिल करने का रीजन क्या बताऊंगा फिर दूसरी तरफ विक्रांत के दिमाग में ये भी आया कि क्या पता अगर आज दोस्तों के साथ ना गया तो कुछ अनहोनी हो जाए हो सकता है कि मेरा घूमने जाने का प्लान ही इसलिए बना है ताकि मैं किसी अनहोनी ऐसी दूर रहूँ विक्रांत के मन में कई तरह के ख्याल उठ रहे थे वो बहुत घबराया हुआ था आखिर मैं उसने जाने का निश्चय कर ही लिया ठीक सुबह नौ बजे वो ऑफिस के सामने पहुंच गया था वहाँ सभी पहले से ही पहुंचे हुए थे बस नैना अभी तक नहीं आई थी विक्रांत ने अपना फोन निकाला और नैना को कॉल करने चला तभी उसने देखा कि एक ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर उसके सामने आकर खड़ी हो गई विक्रांत को थोड़ी हैरानी हुई तभी फॉर्चुनर का शीशा नीचे हुआ तो दिखाई पड़ा उसमें नैना बैठी हुई थी आज नैना खुले बालों में थी और उसने काले रंग का चश्मा लगा रखा था विक्रांत नैना का रूप देखकर मंत्र हो गया इसके साथ ही उसे नैना की गाड़ी देख हैरानी भी हुई ज्यादातर वो व्हाइट पजेरो से चलती है लेकिन आज आज तो ब्लैक कलर के फॉर्च्यूनर से आई हुई है विक्रांत सोच में पड़ गया कि आखिर इसके पास कितना पैसा है पजेरो फॉर्च्यूनर, हे भगवान ये तो पुलिस कम कोई बिजनेसमैन ज्यादा लगती है यहाँ कुल तीन गाड़ियाँ थी एक नैना की एक जतिन की और एक देव सिंह की नैना विक्रांत सुनिधि जतिन राघव अमित देव और जतिन का सात साल का बेटा भी उसके साथ आया हुआ था दरअसल जतिन की वाइफ को ऑफिस जाना था सो उसका बेटा घर पर अकेले नहीं रह सकता था इसलिए जतिन उसे भी अपने साथ लेकर आया हुआ था कुल आठ लोग एक साथ जा रहे थे तीनों गाड़ियों के कुल आठ लोग सवार हो गए नैना लीड करते हुए आगे चलने लगी क्योंकि नैना के बताए हुए प्लेस पर ही सब लोग जा रहे थे नैना को ही वहाँ पहुँचने का रास्ता पता था बाकी की दो गाड़ियों उसके पीछे पीछे चलने लगी विक्रांत नैना के साथ उसकी ब्लैक फॉर्चुनर में बैठा हुआ था गाड़ी में बैठे हुए विक्रांत की नजर सिर्फ नैना पर ही बनी हुई थी नैना आज रोजाना की तुलना में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी लगभग एक डेढ़ घंटे की ड्राइव के बाद ये लोग शहर से दूर लोनावला के पास किसी पहाड़ के किनारे पहुँच गए वहाँ पहुँच सब लोग मिलकर कैंप लगाने लगे और बारबेक्यू का इंतजाम करने लगे यहाँ का मौसम बहुत सुहावना था मंद मंद हवाएं चल रही थी एक तरफ पहाड़ की ऊंचाई जो दूसरी तरफ बहती नदी का शोर चारों तरफ की हरियाली और पक्षियों का शोर मन को प्रसन्न बना दे रहा था विक्रांत पत्थर किनारे बैठा हुआ था विक्रांत चारों तरफ के मनोरम नजारे को देखकर इसका आनंद लूट रहा था इसी बीच उसकी नजर खुले बालों में खड़ी नैना पर पड़ी वो अभी टेंट लगाने में व्यस्त थी हल्की हवाओं के चलने से नैना के खुले बाल उडकर बार बार उसके आंखों में आ रहे थे वो बार बार अपने करली बालों को आंखों से हटाती लेकिन फिर उसके बाल आँखों में पड़ उसे परेशान कर रहे थे विक्रांत बड़े ध्यान से नैना की एक एक एक्टिविटी देख रहा था नैना को निहारते वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा रही थी इसी बीच विक्रांत के कानों में किसी बच्चे के बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ी उसने पलटकर देखा तो पता चला कि जतिन का बेटा बार बार फिशिंग करने के लिए जिद कर रहा था वो तो जतिन गाड़ी में से ही फिशिंग का सामान लेकर नदी के दूसरी तरफ फिशिंग के लिए निकल गया बच्चे के चले जाने के बाद यहाँ के माहौल में नमी का अजीब सा सन्नाटा छा गया विक्रांत को तभी अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए कोडवट की याद आगे उसका दिल थोड़ा जोर ऐसी धड़कने लग गया विक्रांत को ऐसा लग रहा था की कुछ होने वाला कुछ बड़ा होने वाला है। उसका मन अज्ञात भय से भर उठा विक्रांत यहां से इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो तुम्हारा कुछ सामान खो गया है क्या जो ऐसे मुंह लटका कर बैठे हो हाँ हाँ विक्रांत भले ही भीतर से काफी डरा हुआ था लेकिन वो किसी भी हालत में नैना को इस बारे में पता नहीं लगने देना चाहता था तो उसने नैना को उसी अंदाज में जवाब दिया जैसे कि वो हमेशा दिया करता था हाँ तुमने फिर से मुझे पकड़ लिया वाह मैं तो कहता ही हूँ कि मेरा और तुम्हारा कोई ओल्ड कनेक्शन है मैं यही सोच रहा था कि अगर इस नदी के पानी में हम दोनों सिर्फ हम दोनों एक साथ आ ओहो नैना ना हल्की सांस छोड़ते हुए विक्रांत तुम ना अपना इलाज कराओ तुम बहुत सीरियस साइकोलॉजिकल बीमारी है अरे अब तुम मानोगी नहीं मैं सच में तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था नैना मैं क्या बताऊ जिस पत्थर पर बैठा हुआ था अचानक से उसका पैर फिसलने लगा तभी नैना ने विक्रांत का कॉलर पकड़कर उसे खींच लिया आज और सब लोग जल्दी बारबेक्यू तैयार हो गया अमित के चिल्लाने की आवाज आई नैना ने एक नजर अमित की तरफ देखा और फिर विक्रांत का कॉलर पकड़कर खुद के बेहद करीब खींचते हुए उससे बोल पड़े विक्रांत तुम चाहे मुझे बताओ या न बताओ बट बत मुझे पता है की तुम इस वक्त कुछ सोच रहे हो तुम किसी बात ऐसी डरे हुए हो विक्रांत शक गया लेकिन फिर भी उसने अपनी भरसक कोशिश यही की कि नैना को कहीं से भी कुछ पता न चल पाए हाँ मैं सच में अपने दिल का हाल तुमसे छिपाने की कोशिश कर रहा था लेकिन देखो देखो तुम्हें ये भी पता चल गया है ना? मैं तो कहता ही हूँ कनेक्शन बकवास बंद करो अपनी नैना ने विक्रांत को घूरते हुए कहा फिर उसने थोड़ी धीमी आवाज में कहा तुम सही सही बताओ तुम्हें रणजीत मेहरा को कैसे ढूंढा था और हाँ अपनी फालतू के तांत्रिक दोस्त वाली बकवास मुसीमत करना वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी